यो ब्रह्माण विदधाद यो वै वे वेद प्रहीणति तस्वै तुह देवत्मु प्रकाशम मुक्षुव शह प्रपदे वो शाति शांति शांति शराच्यं केशवम बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिने यो विभागिनेोम व्यादेहाय दक्षिणा नमः ओम शांति शांति शांति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 ये बताए कि आत्मा में जो विकारित्व तो प्रतीत होता है वह औपाधिक है आरोपित विकार है आत्मा में स्वतः आत्मा निर्विकार है कौन से विकार की आशंका आत्मा में की गई जिसका समाधान करने के लिए चौबीसवें श्लोक की रचना भगवान भाष्यकार को करनी पड़ी वो कौन सा विकार था व्यावृत्त ग्ञातृत्व ह्ञान गातृत्व यानी ज्ञान ज्ञान और ज्ञात तो इन दो शब्दों का अर्थ एक ही होता है तो ज्ञान रूप विकार की आशंका आत्मा में की गई विकार शब्द का अर्थ क्या होता है विकार या कार्य तो समवाय संबंध से आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है आत्मा ज्ञान का समवायी कारण है ऐसा मानते हैं कौन तार्किक लोग तो समय सम्बन्ध से ज्ञान रूपी गुण की उत्पत्ति आत्मा में हो रही है तो ये ज्ञान विकार हुआ कार्य हुआ और जो कार्य रूप है उसे आ, कार्य जिसमें रह रहा है उसे विकारी कहेंगे विकार यानी कार्य और वह कार्य जिसका है उसे कहा जाएगा उस कार्य का विकारी कार्यवान विकारी शब्द का अर्थ होता है विकारवान विकार शब्द का अर्थ है कार्य इसलिए विकारी शब्द का अर्थ निकलेगा कार्यवान और कार्यवान कौन होता है कारण तो आत्मा में ज्ञान रूपी विकार की आशंका हुई वो उत्पन्न हुआ होने वाला ज्ञान है वेदांत मतानुसार वृत्त्म ज्ञान वह संशय विपर्य और प्रमा नाम से तीन प्रकार का तो जो यहां तो ज्ञान मात्र को विकार के रूप में लिया गया ना तीनों प्रकार का ज्ञान और उस ज्ञान रूपी विकार से आत्मा विकारी होगा और आप कहते हो कि अविकार्यो यमुच्चते आत्मा निर्विकार हैं ऐसा आप बताते हो ये निर्विकार कैसे होगा ज्ञान रूपी विकार से युक्त होने से इस शंका का समाधान करने के लिए चौबीसवें श्लोक की रचना हुई उसमें विकारात्मक ज्ञान का स्वरूप बताया कि अंतकरण का परिणाम रूपा रूपावृत्ति वो है परिणाम भी एक कार्य है और परिणाम जिसका उसको कहते हैं परिणामी तो ज्ञान है परिणाम और उसका परिणामी उपादान कारण है अंतकरण ज्ञान हुआ वृत्तिरूप अंश और वह एक स्वरूपभूत ज्ञान होता है जो नित्य ज्ञान है उत्पन्न नहीं होता ऐसा एक ज्ञान है वो तो आत्मा का स्वरूप है उसे तो सचित कहा गया यानी नित्य ज्ञान सचित शब्द का अर्थ क्या होता है नित्य ज्ञान वो तो नित्य ज्ञान है आत्मा का स्वरूप जिसे लक्षित करने के लिए सचित शब्द का प्रयोग है और उत्पन्न होने वाला ज्ञान है अंतकरण का परिणामात्मिका वृत्ति वो अंतकरण का परिणाम रूपा वृत्ति है अनात्म पदार्थ अंतकरण अनात्मा होने से उसका परिणाम भी अनात्मा है और आत्मा है चिदंश नित्य ज्ञान ये है ना तो सच्चिद अंश आत्मा का यानि नित्य जो ज्ञान रूप आत्मस्वरूप है वो है आत्मा का सचिद अंश और उत्पन्न हुई अंतकरण की परिणामात्मिका वृत्ति इन दोनों को संयोज्य मिला दिया एक कर दिया दिन दोनों को मिला करके किसको दोनों को सत्य और अनृत को सत्य क्या है सच्चित ये सत्य है नित्य ज्ञान उसे और अंतकरण का परिणाम आत्मिका जो वृत्ति ये है अनृत तो सत्य और अंधित अंित शब्द होता है कल्पित अध्यास्त, मिथ्या तो मिथ्या है वृत्ति और सत्य है सचित इन दोनों का द्वयम शब्द से ग्रहण करना है अरे द्वयम शब्द के अर्थभूत इन दोनों का संयोज्य संयोजन है मिथुनीकरण इसे कहा जाएगा सत्यानृत मिथुनीकरण और इस मिथुनीकरण का ही दूसरा नाम है अभ्रांति अध्यास और ये अलग अलग आत्मात्मा होते हुए भी वृत्ति जड़ हैं सचिदंश चेतन हैं सच्चिदंश नित्य हैं वृत्ति अनित्य हैं तो ये अंधकार और प्रकाश के तरह विपरीत धर्म वाले होने पर भी किस कैसे मिला दिया तो कहते अविवे के नविवेक में विवेक शब्द का अर्थ है भेद ज्ञान और अविवेक शब्द का अर्थ हो जाएगा भेद का अज्ञान भेद का अज्ञान ये है भिन्न पृथक पृथक लेकिन इनकी पृथकता के अज्ञान के कारण इनका मिथुनीकरण हुआ मिला दिया गया इनको एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के साथ मिलाने से वो ज्ञान कहलाया अकेली वृत्ति जड़ होने से प्रकाशक नहीं है जब और प्रकाशक तो एक ही है आत्मा, लेकिन वो उत्पन्न नहीं होता इसलिए उत्पन्न होने वाली वृत्ति हो गई उपाधि और उस उपाधि से उपहित सच्चिद अंश इन दोनों का उपहित तथा उपाधि का पार्थक्य होता हुआ भी पार्थक्य के अज्ञान के कारण एकीकरण मिथुनीकरण होने पर यह व्यवहार होता है कि जाना इति प्रवर्तते यानी जाना इस वाक्य का प्रयोग होता है अपने आप को ज्ञाता समझता है घटादि का उस समय घटादि का ज्ञान न तो स्वरूप भूत है पूरा पूरा और न तो अनात्मा है उसमें आत्मात्मा उभय रूपता है घटाधि ज्ञान में वृत्ति अनात्मानंश है और सचिद अंश है और इस प्रकार आत्मात्मा का जो संयुक्त रूप उसमें से अनात्म पदार्थ में ही विकारत्व है वृत्ति में वो कार्य है सचिदंश जो उपहित है वह तो स्वरूपत कार्यत्व रूप विशेषता से रहित ही है उसमें विकारत्व नहीं है विकारत्व है उपाधि अंश में उपाधिगत विकारत्व का आरोप जो अध्यास है सचिद अंश और वृत्ति का एक ही एकीकरण रूप उसमें आरोपित हुआ और आरोपित होकर कहा जाता है अहम जाना यानी मैं ज्ञाता हूं <coughs> जानता हूं यह व्यवहार होता है ये यह यहां पर चौबीसवें श्लोक में कहा गया इससे क्या निकला कि आत्मा में विकारित्व स्वाभाविक नहीं है आत्मा स्वभावतः विकारी नहीं है का निकला स्वभावतः वह निर्विकारी है तो आत्मा का जो स्वाभाविक निर्विकारत्व तो है उसे और सुस्पष्ट करने के लिए 25वां श्लोक है तो 25वें श्लोक का उच्चारण कर लें आत्मनोविक्रिया नास्ती बुद्धेर्बोधो न जात्ति जीवस ज्ञावा ज्ञाता दृष्टे तो विक्रिया शब्द का अर्थ है विकार विक्रिया यानी विकार आत्मन विक्रिया नास्ति, ये जो प्रथम पाद है एक वाक्य है ये प्रतिज्ञा वाक्य है इसमें बताया गया कि आत्मा का कोई विकार नहीं है आत्मा स्वरूपतः विकार रहित हैं आत्मन शब्द से लेना निरूपाधिक आत्मस्वरूप निरूपाधिक आत्मस्वरूप है सच्चिदानंद निर्मलता वो जो सच्चिदानंद निर्मल आत्मस्वरूप है उसका कोई विकार, विक्रिया यानी विकार अर्थात कार्य नहीं है वो किसी का भी कारण नहीं है कारण होगा तो कार्य रहेगा फिर उसका तो निरूपाधिक आत्मस्वरूप कारणत्व रूप विशेषता से रहित होने से उसमें निर्विकारत्व है ये कहा गया कि आत्मनोविक्रिया नास्ती आत्मा विकार रहित है तो जातु शब्द का अर्थ होता है कभी भी जातु शब्द का गीता में कहां पर प्रयोग है है कि नहीं कहां पर गीता का उपदेश प्रारंभ जिस श्लोक से हुआ वो श्लोक कौन सा है कहां से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से गीता प्रारंभ हुई है हा नत्वे वाहम जातु नासम तो जातु और आसम ऐसा था इको अणिचे शयन होकर के जा आकर्ष और दीर्घ से दीर्घ होकर के जातु नासम बना न वाहम जातु नासम तो वहां जातु शब्द है ना कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है द्वितीय अध्याय का ग्यारहवा है कि बारहवा है अरे प्रज्ञावादान से भाषा शेष पूर्व में क्या है असोचान सोच स्तोम ये दसवां है, है, बा, है नत्वे वाहम नत्वे वाहम ये ग्यारवा है बारहवा हैसम नत्व जातुनासम ये बारहवा श्लोक है वहां से गीता का उपदेश प्रारंभ है उससे पूर्व तक गीता की 10वें श्लोक तक द्वितीय अध्याय की भूमि का ग्यारहवें श्लोक में अर्जुन की स्थिति बताई है स्थिति का वर्णन है ये अर्जुन भ्रांत है अध्यासवान है अर्जु अध्यासवान पुरुष है ब्रह्मसूत्र के अध्याय भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया सारे प्रमाण प्रमे व्यवहार यहां तक की शास्त्रीय भी कौन करता है किसके लिए है तो अध्यासवान पुरुष के लिए ही अध्यासवान का मतलब भ्रांत भ्रांति जिसमें उसको भ्रांत कहा जाएगा तो अर्जुन गीता सुनने से पहले भ्रांत है उसे कर्तव्या कर्तव्य विषयक भी विमोह है और स्वरूप विषयक भी मोह है दो प्रकार का मोह है यानी अज्ञान है मेरा उचित कर्तव्य क्या है क्या नहीं है इसका भी निर्णय अर्जुन को नहीं है अनिर्णय है वो हुआ कर्तव्य विषयक मोह और एक है अर्जुन को स्वरूप भी मोह मैं आकर्ता अभोक्ता असंग ब्रह्म हूं इसका भी बोध नहीं है और इन प्रकार के मोह का निवर् मोह की निवृत्ति करने के लिए अर्जुन के गीता का उपदेश भगवान ने प्रारंभ किया उससे पहले बताया कि तुम मोहग्रस्त हो ग्यारहवें श्लोक में ही बताया मोहग्रस्त की जो स्थिति होती है वह अनुकूलता में हर्षित होता है प्रतिकूलता में विषादग्रस्त होता है अर्जुन विषादग्रस्त है शोक कर रहा है और जो ज्ञानी होते हैं मोह रहित होते हैं विद्वान होता है आत्मज्ञ होते हैं उन्हें अनुकूल परिस्थिति में हर्ष प्रतिकूल परिस्थिति में विषाद नहीं होता है हर्ष विषाद रहित हुआ करते हैं ये बता करके फिर उपदेश किया जातु वहां शब्द प्रयोग आया आत्मा की नित्यता का वर्णन है वहां पर मैं पहले कभी नहीं था ऐसा नहीं ये नत्वे वाहम जातुनासम का अर्थ है कि मैं कृष्ण नामक उपाधि को, को धारण करने से पहले कभी नहीं था ऐसी बात नहीं है ये कभी शब्द कहाँ से आया कभी का मतलब होता है कभी ये अनुवाद है किसका जातु का ऐसे यहाँ पर भी जातु शब्द है तो बुद्धेर बोधो जातु न ऐसा अनुभव करो ये जो विकारात्मक बोध है आत्मा का तो कोई विकार होता नहीं ज्ञान रूप विकार भी आत्मा का नहीं होता तो फिर ये ज्ञान रूप विकार किसका है तो कहते हैं ज्ञान रूप विकार बुद्धेरबोध आत्मनो जातु न ऐसा लगा दे ये बोध नामक जो विकार है वह भी कभी आत्मा में नहीं रहा जो बोध रूप विकार है वह बुद्धि का है वो वृत्यात्मक ज्ञान है और वृत्ति ये विकार किसका है बुद्धि रूप उपाधि का इसलिए बुद्धेर बोध बुद्धि का बोध है यानी बोध रूप विकार है बोध ये विकार आत्मा का नहीं है तो जीव सर्वमलम ज्ञातवा मलम है सभी, सभी की पुस्तक एक ही है क्या सर्वम अलग है तो सर्वमलम ऐसा है, है? सर्वम अलम तो जीव है सर्व अलम ज्ञावा ज्ञाता दृष्टा इति मुह्यति का अर्थ निकलता है कि ये जो जीव है सर्व अलम ज्ञावा अलम ऐसा निकाला है तो जीव तो कैसा है बुद्धि उपाधिक जीव है ना जीव पदार्थ बताया पंचदशी में बुद्धि बुद्धि अधिष्ठान चैतन्य और बुद्धिस्त चिदाभास इसे कहा जाता है तीनों के समूह को जीव उसमें अधिष्ठान चैतन्य अंश भी है सामान्य अंश जिस वो सामान्य अंश ब्रह्म का कौन है अधिष्ठान तो ब्रह्म है ना उसका सामान्य अंश है सचिद अंश वो सामान्य अंश अध्यास में भी रहता है और सामान्य अंश प्रमा में भी प्रतीत होता है दोनों में विषय बनता है रस्सी का सामान्य अंश है इदम अंश वह इदम अंश अयम सर्प ये जो भ्रांति है इसमें भी अध्यस्त पदार्थ के साथ मिलकर के भ्रांति में विषय बन रहा है ना और इम रजू यहां पर भी रजु स्त्रीलिंग होने से आयम ईम बना ईदम शब्द का सर्प पुल्लिंग होने से आयम सर्प तो ये जो ईदम अंश है सामान्य अंश दोनों में प्रतीत हुआ ऐसे यहाँ पर सच्चिद जो सामान्य अंश है उसकी जीव अवस्था में भी प्रतीति रहती है और जब जीव भाव तत्त्वमशादी तत्वावेदक प्रमाण से अहम् ब्रह्मास्मी इस बोध होने पर उस बोध में भी विषय बनता है सचिदंश अहम् महमे अहम् चिदानंद रूप शिव अहम् इत्यादि में वो सच्चिद अंश भी विषय बनाना प्रमा में भी तो ऐसे यहां पर जीव पदार्थ में जो संपूर्ण जीव शब्द का वाच्यार्थ है संघात दशा में उसी में ज्ञातृत्व तो माना जाता केवल उपाधि में भी नहीं और केवल उपहित अंश जो सच्चित अंश है उसमें भी नहीं तो त्व जो बुद्धि का बोध उत्पन्न हुआ है विकार है उस विकारी बुद्धि स्थिदाभास और उसका अधिष्ठान इन तीनों को मिलकर के कहा जाता है ज्ञाता द्र, प्रमाता दृष्टा ये यह यहां पर कह रहे हैं कि जीव सर्वम अलम ज्ञातवा तो सारे वस्तुओं को जानता है अलम शब्द का अर्थ होता है पर्याप्त यानी पूर्ण रूप से पदार्थों को अनात्म पदार्थों को जान जान करके ज्ञाता दृष्टा ऐसा अपने आप को समझ करके मुह्यती का है मोहग्रस्त होता है यानी विकारी समझता है ज्ञाता समझ रहा है ना ज्ञात तो धर्म विशिष्ट समझ रहा ज्ञान रूपी विकार से युक्त समझ रहा है दर्शन रूप विकार से युक्त समझ रहा है श्रवण रूप विकार से युक्त समझ करके श्रोता बन जाता है वदन रूप विकार से युक्त होकर के वक्ता बन जाता है और स्पर्शन रूप विकार से युक्त होकर के स्प्रष्टा बन जाता है इस प्रकार ये जो जीव है यह तत्त प्रमाणों के साथ तादात्म्य करके उन प्रमाणों से उत्पन्न हुआ जो बुद्धि का बोध है विकारात्मक उस विकारात्मक बोध को अपने में आरोपित करके उपाधियांश को भी अपना स्वरूप समझ करके ही आरोप होगा उस उपाधि के विकार को अपना विकार समझ करके अपने आप को मानता है मैं जानता हूँ मैं देख रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ ये यथार्थ ज्ञान नहीं है ये मोह है भ्रांति है विपरीत ज्ञान है आत्मा दर्शन जो उत्पन्न होने वाला है उस दर्शन से युक्त तो नहीं है द्र, वैसा दृष्टा नहीं है उत्पन्न होने वाले दर्शनादि जो तत्व विषय विषय ज्ञान है वो विकार रूप है और उन विकार रूप ज्ञान से युक्त नहीं है ये यहाँ पर बताया कि जीव सर्वम अलम ज्ञातवा ज्ञाता दृष्टित मुह्यति इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों के माध्यम से अच्छी तरह से जान करके क्या करता है अपने आप को दृष्टा श्रोता मनता आदि विशेषता वाला समझता है लेकिन वास्तविकता क्या है तो आत्मनोव विक, जातु विक्रिया नास्ती आत्मा में वस्तुतः कोई भी विकार कभी भी नहीं है जिस समय भ्रांति से आत्मा ज्ञानवान प्रतीत हो रहा है ज्ञान रूपी विकार से युक्त प्रतीत हो रहा है। उस समय भी आत्मा निर्विकार ही है तो इस प्रकार आत्मा की निर्विकारता को 25वें श्लोक में स्पष्ट किया अब 26वें श्लोक में आत्मा में भयादि विशेषताएं भी भयादि धर्मी के साथ आविद्यक तादात में अभिमान करने से है यानी औपाधिक भयादि जो आनंद स्वरूप है उसमें भय कैसे होगा जो जिसका मधुर स्वभाव है उस चीनी में मिश्री में नम नमक खारापन कैसे लगेगा कोई मिश्री कभी खारी लगी है क्या तीखी मुंह जल रहा है किस मिश्री से ऐसा होता है क्या नहीं होता मिर्ची से तो जल सकता है यानी तीखापन लग सकता है तो जो मधुर स्वरूप है मिश्री उसमें मधुरता को छोड़ करके दूसरा कोई रस नहीं होगा रस की अनुभूति नहीं होगी और यदि होती है तो मानना पड़ेगा अन्य रस का आश्रयभूत जो पदार्थ है वह उसमें मिला हुआ उसके संसर्ग से मिश्री भी अन्य रसवती प्रतीत हो रही है मानना होगा ऐसे ही आनंद स्वरूप जो आत्मा है उसमें आनंद का विपरीत जो भय है भय यानी दुख वो लेष मात्र भी रह नहीं सकता निरुपाधिक आत्मस्वरूप में और यदि प्रतीत होता है दुख आनंद जो है दुखवान प्रतीत हो जाए तो मानना पड़ेगा वो दुख उसमें किसी दूसरे के संसर्ग से प्रतीत हो रहा तो भयादि जो विपरीत विशेषताएं हैं वे भी आत्मा की औपाधिकी हैं इसे बताया जा रहा है छब्बीसवें श्लोक में रज्जु सर्पवदात्मा जीवं ज्ञात्वा भयं, भयं वहे नाहं जीव पर ज्ञातचेन्नी भे तो ये कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति वत् शब्द का अर्थ है यथा रज्जु सर्प वत इसमें वती प्रत्यय है ना वो यथा अर्थ में आता है दृष्टांत के लिए सदृश अर्थ निकलता है उसका रज्जु सर्प सदृश सदृश को बताने के लिए यथा तथा शब्द होते हैं तो दृष्टांत में वत शब्द को निकाल करके उसके स्थान पर तथा रखिए तो यथा रब्जू सर्पम ज्ञावा भयम व्रजेत तो जैसे कोई भ्रांत पुरुष रास्ते में पड़ी हुई रस्सी को सर्प समझ करके सत्य सर्प समझ करके भय को प्राप्त होता है रस्सी से भय थोड़ा ही होता है रस्सी को जब सर्प देखता है सत्य सर्प और सोचता है ये काटेगा तो मर जाऊंगा तो मरने का भय है तो भयम रचित यानी भय को प्राप्त कर लेता है भयभीत हो जाता है ये दृष्टांत हुआ यथा शब्द के अनुरोध से तथा का अध्ययन कर दीजिए तथा क्या होता है तो कहते हैं आत्मान जीवम् ज्ञातवा भयम वहेत तो ऐसा अनु करिए तो जो भ्रांत पुरुष है अविद्यावान पुरुष है जिसके बुद्धि में अध्यास है वह क्या करता है कि आत्मान जीवन ज्ञात्वा आत्मा को यानी आनंद को आत्मा का मतलब ही आनंद है आत्मा तो शब्द है और उसका अर्थ होगा अहम मैं और केवल जो मैं है शुद्ध जो मैं है उसका क्या स्वरूप है आनंद तो आनंद है वो तो आत्मा आत्मान यानी आनंदम जीवम ज्ञातवा और जीव है हमेशा भयाक्रांत आक्रांत रहता जीव को भय होता है जन्म का मरण का और पास में जो अनुकूल वस्तुएं हैं उसके छीनने का शरीर के रोगी होने का ये सब भय होता है ना तो इसलिए भय से हमेशा घिरा हुआ रहता है वह जीव और आत्मा है आनंद तो जीव आत्मा ही है लेकिन जैसे जो सर्प है सर्प के साथ मिला हुआ ईदम अंश है वो तो रज ही है लेकिन अपने विशेष स्वरूप को न जानने के कारण अपना विशेष स्वरूप सर्प के साथ मिले हुए ईदम अंश ने सर्प को ही समझ लिया मैं सर्प हूँ ईदम अंश ने ऐसे मैं आनंद स्वरूप हूँ आनंद ही आनंद हूँ ऐसा स्वयं का अनुभव ये तो यथार्थ बोध होगा ऐसे रस्सी का यह रस्सी है यथार्थ बोध है और सर्वरूप से रस्सी का ज्ञान भ्रांति है ऐसे मैं जीव हूँ यानि ज्ञाता हूँ अनुकूल प्रतिकूल पदार्थ का अपने जन्म मरणादि का ज्ञाता हूं जन्म मरणादि का अनुभव कर रहा है तो ये कहते हैं कि आत्मान जीवम ज्ञातवा ज्ञातवा में तवा प्रत्यय हेतुअर्थ है जैसे ही आनंद स्वरूप आत्मा को जीव रूप से जाना तो फिर क्या हुआ ये भ्रांति हुई ये जानना ही भ्रांति आत्मा आनंद को भयाक्रांत जीव रूप समझना भ्रांति भी तो इस भ्रांति के कारण फिर क्या होता है कहते भयम रजेत फिर जन्म मरणादि संसार भय को वो प्राप्त होता है जो आनंद है वही भयाक्रांत हो जाता है भ्रांति से यह यहां पर बताया गया अब कह आनंद जो भयाक्रांत हो रहा है मिश्री जो तीखी लग रही है या खारी लग रही है तो उसका खारापन या तीखापन मिठापन से अतिरिक्त जो भी रस है उससे रहित तो अपने स्वरूप से कब भाषित होगी मीठी ही मीठी कब लगेगी तो अन्य जो पदार्थ मिले हुए हैं मिश्री में दूसरे रस से युक्त वह मिश्री नहीं है मिश्री उससे अलग केवल मिठास है ऐसा जानेगा तो मिश्री खाली जानने मात्र से नहीं उनको अलग करना पड़ेगा व्यवहार में तो। और फिर चखेगा मिश्री को तो मीठी मीठी लगेगी ऐसे ही विवेक से जीव शब्द का जो मुख्यार्थ है उसमें भाग त्याग लक्षणा से मुख्यार्थ तो अंतकरण विशिष्ट चैतन्य है ना तो जो विशेषण अंश हैं उसे त्याग देगा और जो अविरोधी अंश हैं चेतन मात्र सच्चिद अंश उसे ग्रहण कर लेगा और उस सचि को आनंद रूप से जानेगा चिदानंद रूपो शिवो अहम शिवो अहम इस रूप में जानेगा ऐसा जानते ही फिर अहम अर्थ जो आत्मा है वह आनंद रूप से ही ज्ञात होगा आनंद ही आनंद उसके जीवन में रहेगा भय नहीं रहेगा उपाधिभूत शरीरादि का नाश होने पर भी मैं नष्ट होने वाला हूं ऐसा अनुभव वो नहीं करेगा उसे अनुभव होगा कि मैं तो नित्य ज्ञान नित्य आनंद और नित्य मुक्त हूं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ ना ऐसी और अभी हुआ हूँ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव पहले नहीं था ऐसा नहीं हमेशा मेरा यही स्वरूप रहा और बीच में जो भाषा वो तो स्वप्न था अविद्यारूपी निद्रा में सो करके के स्वप्न देखा ये सारा कभी इंद्र बना तो कभी ब्रह्मा बना तो कभी कुछ हुआ तो कभी कुछ बना ये मेरा स्वप्न था ये अनुभव होगा न तो इसलिए कहते हैं कि ना हम जीव परात्मेति ज्ञातश्चेत मैं जीव नहीं अपितु परमात्मा हूं ऐसा स्वयं का भान होते ही ज्ञातश्चेत यदि ऐसा जान लिया तो ज्ञान समकाल में ही निर्भयो भवेत ज्ञान की उत्पत्ति के साथ ही साथ भय का हेतुभूत समूल अध्यास निवृत्त होता और अध्यास निवृत्त हुआ तो हमेशा निरतिशय आनंद रूप रूपमय के रूप में स्फुरीत ही होता रहेगा उसमें कहीं किसी अवस्था विशेष के उपाधि के दुखग्रस्त होने पर भी दुखग्रस्त अपने को नहीं समझेगा क्योंकि उपाधि से अलग समझ रहा है ये यहां पर कहा निर्भयो भवी तो। अब ये कहा गया कि वेदांत में कितने पदार्थ हैं एक ही तो एक होने पर एक में बोलना चालना पढ़ना पढ़ाना ये सब होता है क्या है कितने हैं पंद्रह सत्रह कितने हैं दो चौबीस तो वहां ये कर रहे हो दो ही पदार्थ हैं। एक दृश्य है दूसरा दृक है दृक दृश्य विवेक नाम का एक ग्रंथ है ना छोटा सा उसमें दो ही पदार्थ बताए गीता में भी दो ही बताए हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दृश्य है क्षेत्र गीता में और दृक है क्षेत्रज्ञ दृक दृश्य कहो या गीता के भाषा में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहो ये दो ही है ना दो में सारा संसार आ गया दृक हो गया आत्मा दृश्य द्रिश, और दृश्य हो गया अनात्मा क्षेत्र अनात्मा क्षेत्र दृश्य विषय ये सब एक वस्तु को बताने वाले शब्द हैं क्षेत्रज्ञ दृक विषयी ये सब शब्द एक वस्तु को बताते हैं तो आत्मा दृक है यानी साक्षी है आत्मा में साक्षीत्व कहो दृक्त्व कहो क्षेत्रज्ञत्व कहो ये औपाधिक है कि स्वतः है स्वतः चिद्रूप होने से आत्मा का प्रकाशकत्व यानी दृक्तोधर ये स्वतः है आत्मा नित्य दृष्टा है इसलिए बृहदारणिक उपनिषद में कहा गया नहीं दृष्टेर द्रष्टुर्दृष्टिर्परिलोको विद्यते अविनाशीवात दृष्टि, द्रष्टु कौन सी विभक्ति है ष्टि का एक वचन और दृष्टि दृष्टे वो भी सष्टि का एक वचन है दृष्टे का मतलब द्रष्टा की दृष्टि का विपरिलोपो न विद्यते। विपरिलोप शब्द का अर्थ होता है विनाश तो दृष्टा की दृष्टि का विनाश नहीं होता क्यों कहते अविनाशी अविनाशी यानी नित्य है तो नित्य दृष्टि है स्वरूपभूत ज्ञान सचिद तो सचिद कहो? नित्य द्रष्टा कहो उसका वो तो स्वरूप ही दृष्टि है इसलिए दृष्टि द्रष्टुर में जो सृष्टि है वह राहो शिरह के तरह अभेद संबंध अर्थ में है राहोहो शिह शब्द का अर्थ क्या होता है राहू का सिर इसका अर्थ राहू अलग है उसका सिर अलग है या एक ही दैत्य का जो शीर था सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने अलग किया हुआ उस शीर का नाम हुआ नव ग्रहों में राहु नाम का ग्रह शीर का नाम है और केतु है धड़ उसका तो फिर राहु शिरह जो कहा जाता है वहां सृष्टि का अर्थ है राहु रूप सिर ऐसे द्रष्टुर दृष्टि में दृष्टा द्र, रूप जो दृष्टि दृष्टा का स्वरूपभूत जो दृष्टि वो है सच्चिदंश उसका विपरिलोप यानी विनाश न विद्यते नहीं होता सच्चिदंश का विनाश नहीं होता है क्यों अविनाशी वो अविनाशी होने से ऐसे ओ, ओ, नित्य स्वरूपूत दृष्टि है वो नित्य ज्ञान स्वरूप है प्रकाशक है अपने स्वरूप से ही उसे स्पष्ट करने के लिए सत्ताईसवा श्लोक है आत्मा की नित्य दृक् रूपता को कहो या प्रकाशकत्व को कहो नित्य प्रकाशकत्व को स्पष्ट करने के लिए आ रहा है सत्ताईसवा श्लोक इस सत्ताइसवें श्लोक की चर्चा हम लोग करते हैं कल ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्णमाय पूर्णमेवशिष्य ओ शा शांति शांति, शांति शंकरम नमः ओम शांति शांति शांति, शांति।